वर्तमान में जियो अभी और यहीं। इसके पार तुम्हारी कोई वासना ना हो तो समय समाप्त हो गया समय की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें कल तो चाहिए ही कल ना होगा तो कैसे काम चलेगा फिर कहा किस कैनवास पर हम अपनी तृष्णा के चित्र फैलाएंगे कल सुख होगा आज दुख है कल की आशा रखते हैं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 उस छीनना कोई बड़ी मुश्किल से तो पाया बड़े द्वार दरवाजे खटकाए भीख मांगी दर दर भटके राहराहे की धूल फांकी किसी तरह से पाए अब कहीं छूट ना जाए तो जो मिल जाता है उसे आदमी भोगता तक नहीं उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है इसलिए तुम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 बूढ़े सज्जन मेरे पास आए वो कहने लगे कि मुझे क्रोध बड़ा होता है मैं इनका उम्र कितनी अठहत्तर साल कितने दिन से क्रोध से लड़ रहा हूं पूरे जीवन से लड़ रहा हूं मैंने आप तो समझो अठहत्तर साल लड़ने के बाद भी क्रोध नहीं गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि लड़ने से कुछ भी नहीं जाता तुम अब मरते दम तो स्वीकार कर लो समर्पण कर दो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 कीमिया चाहिए और कामवासना ब्रह्मचरी बन जाती स्वीकार की किमिया चाहिए कामवासना से लड़के कोई कभी ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता कामवासना को समझ के कामवासना को परिपूर्ण भाव से बोधपूर्वक जी के कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध होता है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 मौन यामिनी मुखरित मेरी मधुर तुम्हारी पग पायल से इस पायल की लय में मेरी ने निज लय पहचानी इस पायल की ध्वनि में मेरे प्राणों ने अपनी ध्वनि जानी ताल दे रहा रोम रोम है तन का उसकी रुणक झुनक पर इस अधीर मंजीर मुखर से आज बांध लो मेरी वाणी मौन यामिनी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 बहुत हैं ऐसे अभागे तुम में भी बहुत हैं जिनके सामने गंगा आ जाएगी तो भी वो प्यासे ही खड़े रहेंगे इतना भी ना हो सके गांव से कि झुक के अंजुलि भर लें कंठ जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर लें किनारे पे ही खड़े रह जाएंगे अगर जरा तुम झुको तुम जरा झुको तो हर जगह तुम प्रभु को पाओ तेरे रूप की धूप उजागर पनघट पनघट, घट छलके रस की गागर पनघट पनघट तेरी आशाएं बसती हैं बस्ती बस्ती तेरी मस्ती सागर सागर पनघट पनघट। तुम जरा झुको तो तुम मदमस्त हो जाओ तुम जरा अपनी गागर को खोलो तो साकर उतर आए मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई सिद्धांत नहीं कोई दर्शन शास्त्र नहीं मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता हूं उसमें जो तुम हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारा ही है और तुम्हें विस्मरण हो गया है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 ये जो रस से भरा संसार है कहीं मोर नाच रहा कहीं बादल घुमड़ आए ये जो रस से भरा संसार है पानी के झरनों में पत्थरों चट्टानों में या आंखों में एक ही सब तरफ से सब रूपों में प्रकट हो रहा है ये जो रास चल रहा है ये जो लीला है ये जो खेल है इसमें तुम तल्लीन होना सीख गए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 उसने उसने अपना चेहरा देखा चमत्कार हुआ कि बिल्कुल पिताजी जैसे लगते मगर पिताजी ने फोटो कब उतरवाई ये भी हद हो गया हमको पता ही नहीं चला कि पिताजी ने फोटो कब उतरवा ली और पिताजी तो मर भी चुके तो उसने कहा अच्छा हुआ मिल गई पड़ी चलो घर ले चने संभाल के रख ले उसने जाके छिपा के ऊपर रख दिया अब पत्नियों से कोई दुनिया में चीज छिपा तो सकता ही नहीं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 क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं मिट्टी की अंजली में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा बाती की छाती दे तुमने मेरा भाग्य समारा करूँ आरती तो भी दिपते हैं वरदान तुम्हारे अपने प्राणों के दीप कहाँ जो बालूं क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं छंदों में जो लह लहराती वह पदचाप तुम्हारी पायल की रुझुन पर मेरा राग मुखर बलिहारी